संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व पुरुव का वर्णन जनमेजय ने कहा भगवन मैं अब पूर्ववंश के यशस्वी राजाओं की वंशावली सुनना चाहता हूं मैं जानता हूं कि इस वंश में सील शक्ति अथवा संतान से हीन कोई भी राजा नहीं हुआ है वैश्वपायन जी ने कहा ठीक है महर्षि दे ने मुझे आपके वंश का वर्णन सुनाया है मैं उसे सुनाता हूँ दक्ष से अदिति अदिति से विवस्वान विवस्वान से मनु मनु से इला इला से पूर्वा पूर्वा से आयु आयु से नहुस और नहुस से यति का जन्म हुआ था याति की दो पत्नियाँ थीं देवजानी और शर्मिष्ठा देवयानी के दो पुत्र थे यदु और तुर्वसु सर्मिष्ठा के तीन पुत्र हुए द्रुहयु अनु और पुरु यदु से यादव हुए और पुरु से पौरव पुरु की पत्नी का नाम कौशल्या था उससे जनमेजय का जन्म हुआ उसने तीन अश्वमेध और एक विश्वजीत यज्ञ किया था जनमेजय की पत्नी थी अनंता उससे प्रचिनवान हुआ प्रचिनवान की पत्नी थी अस्मकी उससे संयाति हुआ संयाति की वरांगी नामक पत्नी से अहमयाति का जन्म हुआ अहमयाति की पत्नी भालुमति के गर्भ से सार्वभौम नामक पुत्र का जन्म हुआ सारभभौम की पत्नी सुनंदा से जयसेन की उत्पत्ति हुई जयसेन का विवाह हुआ सुश्रुवा से उसके गर्भ से अवाचिन का जन्म हुआ अवाचिन की पत्नी मर्यादा से अरिह हुआ अरिह की खलवांगी पत्नी से महाभौम महाभौम की सुयज्ञा से अयुतनाई अयुतनाई की काम कामा से अक्रोधन अक्रोधन की क्रम्भा से देवातिथि देवतातिथि देवातिथि की मर्यादा से अरिह और अरीह की सुदेवा पत्नी से ऋक्ष नामक पुत्र का जन्म हुआ रिक्ष की ज्वाला नामक पत्नी से मतीनार का जन्म हुआ उसने साम्बती के तट पर उसने सरस्वती के तट पर बारह वर्ष तक सर्वभ संपन्न यज्ञ किया यज्ञ समाप्त होने पर सरस्वती ने उससे विवाह कर लिया उसके गर्भ से तंसु हुआ तंसु की पत्नी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 विकुंठन और विकुंठन की सुदेवा से अजमेर अजमेर की विभिन्न पत्नियों से एक सौ चौबीस पुत्र हुए सभी विभिन्न वंशों के प्रवर्तक हुए उनमें भरत वंश के प्रवर्तक का नाम था संवरन संवरण की पत्नी तप्ति की तप्ति के गर्भ से कुरु का जन्म हुआ कुरु की पत्नी शुभांगी से विदुरथ विदुरथ की संप्रिया से अनस्वर अनस्वर की अमृता से परीक्षित परीक्षित की सुयसा से भीमसेन भीमसेन की कुमारी से प्रतिश्रभा और प्रतिस््रभा के प्रतीप हुए प्रतीप के पत्नी सुनंदा के गर्भ से तीन पुत्र हुए देवापी सांतनु और बालिक देवापी बचपन में ही तपस्या करने चले गए शांतनु राजा हुए वे जिस बूढ़े को अपने हाथों से छू देते थे वह फिर जवान और सुखी हो जाता था इसी से उसका नाम सांतनु पड़ा था सांतनु का विवाह भागीरथी गंगा से हुआ था जिससे देवव्रत का जन्म हुआ वे जगत में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हैं भीष्म ने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए सत्यवती के साथ उनका विवाह करा दिया था उनके गर्भ से विचित्र और चित्रांगत दो पुत्र हुए चित्रांगत बचपन में ही गंधर्व के हाथ से युद्ध में मारा गया विचित्रवी राजा हुआ उसकी दो स्त्रियां थीं अंबिका और अंबालिका वह संतान होने के पहले ही मर गया उसकी माता सत्यवती ने सोचा कि अब तो दुष्यंत के वंश का उच्छेद हुआ उसने व्यास का स्मरण किया और उनसे आने पर कहा कि तुम्हारा भाई विचित्र वीर बिना संतान के ही मर गया तुम उसकी वंश रक्षा करो व्यास जी ने माता की आज्ञा स्वीकार करके अंबिका से धित्राष्ट्र अम्बालिका से पांडु और उनकी दासी से विदुर को उत्पन्न किया व्यास जी के वरदान से धित्राष्ट्र सौ पुत्र का सौ पुत्र हुए उनमें चार प्रधान थे दुर्योधन दुस्सासन विकर्ण और चित्रसेन पांडव की पत्नी कुंती से तीन पुत्र हुए युधिष्ठिर भीमसेन और अर्जुन उनकी दूसरी पत्नी माद्री से दो पुत्र हुए नकुल और सहदेव द्रुपदराज की पुत्री द्रौपदी से पाँचों का विवाह हुआ द्रौपदी के गर्भ से पाँचों पांडवों के क्रमशः प्रतिबिंध्य सुत सोम श्रुतकीर्ति सताधिक और श्रुतकर्मा का जन्म हुआ युधिष्ठिर के एक और पत्नी थी उसका नाम था देविका उसके गर्भ से यौधेय हुआ भीमसेन ने काशीराज की कन्या बलंधरा से सर्वगा सर्वग् नाम का पुत्र उत्पन्न किया अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह करके अभिमन्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया वह बड़ा गुणवान और भगवान श्री चंद्र का प्रीति पात्र था नकुल की स्त्री करेणुमती से निर्मित्र और सहदेव की पत्नी विजया के गर्भ से सोहोत्र का जन्म हुआ भीमसेन इन के इनसे पहले हिड़िबा के गर्भ से घटोत्कच नामक पुत्र पैदा हो चुका था इस प्रकार पांडवों के ग्यारह पुत्र हुए परंतु वंश का विस्तार अभिमन्यु से ही हुआ इनके अतिरिक्त अर्जुन के दो पुत्र और थे उलूपी से इडामान और चित्रांगत से बब्रुवाहन ये दोनों अपनी अपनी माता के साथ नाना के घर रहे और उन्हें के उत्तराधिकारी हुए अभिमन्यु का विवाह विराट कुमारी उत्तरा के साथ हुआ था इसके गर्भ से एक मृत बालक का जन्म हुआ जिसे भगवान श्री कृष्ण ने जीवित किया उसकी मृत्यु अश्वस्थामा के अस्त्र से हुई थी कुरवंश के परीक्षण परीक्षण होने पर उनका जन्म हुआ था इसलिए वह परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ परीक्षित की पत्नी माद्रवती के पुत्र आप हैं आपकी बहुष्टमा नाम की पत्नी से दो पुत्र हुए हैं सतानिक और शंकुकर्ण सतानिक के भी एक पुत्र हो चुका है अश्वमेध इस प्रकार मैंने आपके प्रश्न के अनुसार पूर्व वंश का वर्णन किया